ओ श्रीमदवतमहापुराण स्क्रिशोध्याय युगलगीत श्रीसुकवाच गोप्य कृष्ण बलम जाते तब उद्रोत चेतस कृष्णली प्रगायंत नो दुख नाश् श्री सुखदेवजी कहते हैं परीक्षित भगवान श्रीकृष्ण के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 वर्गित्रूरधरार्तवेणु कोमलांगुभ गोप्य मुकुंदन वता सह सिद्ध विस्मृता सलज्जा काम मगण गोपियाँ आपस में कहती हरी सखी अपने प्रेम वितरण करने वाले और द्वेश करने वालों तक को मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को बाई बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए सुरी को अधरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार उंगुलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान फेरते हैं उस समय सिद्ध पतियां आकाश में अपने पति सिद्धगणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं और उस तान को सुनकर अत्यंत ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देख लज्जा मालूम होती है परंतु क्षण भर में ही उनका चित्र कामबाण से बिंस जाता है वे विवश और अचेत हो जाती हैं, उन्हें इस बात की भी सुधि नहीं रहती कि तो उनकी नीवी खुल गई है और उनके वस्त्र खिसक गए हैं स्थिर विद्युत नंद सोन यमार्थ जना नाम नर्मदो यजितेणु वृंदसो व्रज वृषा मृगकावो वेणुवाद्येतस आरात दंतलाकर्णितालिखित चित्रिवासन हरी गोपियों तुम यह आश्चर्य की बात सुनो ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं जब वे हँसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती है शुभ्र मोती सी चमकने लगती है अरी वीर, उनके वक्षस्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती है उनके वक्षस्थल पर जो श्रीवस्त्र की सुनहरी रेखा है वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई है वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं तब ब्रज के झुंड के झुंड बैल गौवें और हरिन उनके पास ही दौड़ाते हैं केवल आते ही नहीं सखी दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में दियो का त्यों पड़ा रह जाता है देव उसे निगल पाते और न तो उगल ही पाते हैं दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गए हैं या केवल पर लिखे हुए चित्र हैं उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है क्योंकि यह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है धातु बदल परिबर विडम कार य मुकुंद भगनगत सरिभ तत्पाभुज रजोली तमहतीयमी वहाँ बहुपुण प्रेम वे पीतभुजस्त सखी जब ये नंद के नंदकाले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 हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कापने लगती हैं दो चार बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य है परंतु फिर भी बस होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेम आवेश से स्तंभित हो जाती हैं अनुचर ही समन वर्णित आदिपुरश इवाचलूति वनचरो गिरीतटे सूचर ती वेणुना फयति घास वनलताष्णु व्यंजय पुष्पलाढ़ प्रणतभार विटपा मधुदारा ते महिष्टतन सतजोस्म अरिवीर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 उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लग जाती हैं उनके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती हैं मानो प्रणाम कर रही हो वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई सी प्रेम से फूल उठती हैं उनका रोम रोम खिल जाता है और सबकी सब, सब मधुधाराएं उड़ेलने लगती हैं दर्शनीय तिको वनम दिव्यगंध तुसी मधुमत्लुकुरलघू गीतमी आज संधित वेणु सरसी सारसहंस विहंगा चारुगीत हरमुपा सतते यथचिता हमितोधित मौला अरी सखी जितने भी वस्त में संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं उनमें सबसे सुंदर सबसे मधुर सबके सिरोमणि है ये हमारे मनमोहन उनके सांवले ललाट पर केसर की खोर कितनी फपती है बस देखते ही जाओ गले में घुटनों तक लटकती हुई वनमाला उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधुर से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 छिन जाता है वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं तथा चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं मानो कोई विहंग मवृत्ति के रसिक परमहंस ही हो भला कहो तो यह कितने आश्चर्य की बात है सह सहबल सृगवतन सभिला सह। सानुसूचितभ तो व्रजदेव्य अर्चयनिशि वेणूरवेण जातहर्ष पर महद क्रमण सकचेता मंद मंद मनुगर्जति मेघ हृदमभ्य वर्षत सुमनोफे छाया चतपत्र अरिवृद्दी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 अरिवीर वीर वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है नन्हनी नन्ही फू के रूप में ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर कर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं विविधकोपरण वेणुवाद्य ऊाजशिक्षा तव सुत सती यदाधरबिंब्तूर नवन सदूपधार्य सुरे शक्रसर्वपरमेशगा कवैनतकंधरचिता कसमलम यूर स्थित छतीशरोमणी यशोदा जी तुम्हारे सुन्दर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेल खेलने में बड़े निपुण है रानी जी तुम्हारे लाडली लाल सबके प्यारे तो है ही चतुर भी बहुत है देखो उन्होंने बासुरी बजाना किसी से सीखा नहीं अपने ही अनेकों प्रकार की राग राग्निया उन्होंने निकाल ली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 उनके हाथ से निकलकर कर बंसी ध्वनि में तलीन हो जाता है सिर्फ ही झुक जाता है और वे अपने सुध बुध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं निज पदापल ध्वज्र निर्जा कुश विचे ब्रजभुवा ब्रजुआ कुरतोदम कुदम वर्ष मधुर्यति ब्रज तेन वेक्षण मनोभवेगा हरीवीर उनके चरण कमलों में ध्वजा बद्र कमल अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं जब ब्रजभूमि गौ के खुर से खुद जाती हैं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 सदा धारण किए रहते हैं जब वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से गौं की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बांह डाल देते हैं और भाव बता बताकर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं उस समय बस्ती हुई उस बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्ण साल मृगों की पत्नी हरिणिया भी अपना चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं और जैसे हम गोपिया अपने घर गृहस्थी की आशा अभिलाषा छोड़कर गुण सागर नागर नंद नंदन को घेरे रहती हैं वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एक एकटक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं। लौटने का नाम भी नहीं लेती कुंद धाम कृत कौत कवेशो गोपोधन यमुनायाम नंद सोनो रनखे त नर्म प्रणार मंदवायु रूपवात्यनुकूल गणाये वाद्य गीत बलि परिभ्रभु नंदरानी जसोदा जी वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं तुम्हारे वे लाले लाल बड़े प्रेमी हैं उनका चित्त बड़ा कोमल है वे प्रेमी सखाओ को तरह तरह से हास विलास के द्वारा सुख पहुंचाते हैं कुंद का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं और ग्वालबाल तथा गवों के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं उस समय मलय चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती है और गंधर्व आदि उपदेवता बंदी जनों के समान गा बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकार की भेंटें देते हुए सब ओर से घेरकर उनकी सेवा करते हैं वत्सलोह ब्रज गवाम जदक्रो वंदमान चरण पथिवृद्धे कृष्ण गो धनमुपोष सीधाम उत्सव समापिधाम सखी श्याम सुंदर ब्रज की गौओ से बड़ा प्रेम करते हैं इसीलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था अब वे सब गौं को लौटाकर आते ही होंगे देखो सायंकाल हो चला है तब इतनी देर क्यों होती है नकि रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध और शंकर आदि ज्ञानवृद्ध, उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं अब गौवों के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का कर रहे होंगे देखो न यह क्या आ रहे हैं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 अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास चले आ रहे हैं सुह दाम वन माली बदर पांडु बद नो मृदुगंडम मंडयन कनक कुंडल लक्ष्म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 मधभरी चाल से इस संध्या वेला में हमारी ओर आ रहे हैं अब ब्रज में रहने वाली गवों का हम लोगों का दिन भर का असह्य विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं श्री शोक वाच एवं शु कुन कृष्ण लीला अनु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 श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम चा चेता दशम स्क पूर्वाधे वृंदावनक्रीडायाँ गोपिकायुगलगीतम पंच तंशोध्याय श्रीकृष्णगोविंद हरे मुरारे हेनाथ नारायण वासुदेव